दस पांच का ब्लब जलता हो घर में उस घर में सूर्य उतर आए दस बाय आठ का जिस रसोड़े में आकाश है उस, उस रसोड़े में पूरा आकाश आ जाए तो दिवाली दिखती ही नहीं पलायन हो जाती ऐसे जब बोध होगा तो ये कल्पनाओं की सत्यता तुमको दिखेगी नहीं मैं देव हूँ मेरी ये जाहत है मेरा ये धन है मेरा ये मकान है ये मेरे कर्म हैं ये मेरे शुभ हैं ये मेरे अशुभ है ये सारी दिवाले ईटे चूना चढ़ सब गायब हो जाएगा रेती के कण सब हवा हो जाएंगे जब तुम्हारे रसोड़े में पूरा आकाश होता हकीकत में तो अभी भी तुम्हारे रसोड़े में आकाश है उसी तो रसोड़ा है आकाश न होता तो रसोड़ा कैसे होता है ऐसे अभी भी तुम्हारे देह में भी तो वही चैतन्य आकाश है देहात्म भाव हटा दो तो तुम विशाल गगन गामी जो पक्षी है उनके भी अधिष्ठाता हो हवाई जहाज हैं, तुमको अनुभव हो जाएगा बाबा जी हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं कि, हाँ हाँ बिल्कुल सूर्य भी तुम में ही खड़ा है चांद भी तुम में ही चमक रहा है तारे तुम्हें टिमटिमा रहे हैं ब्रह्मांड तुम्ही में बन बन कर नाश हो रहे है ऐसा तुम्हारा स्वरूप है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 ऐसा यदि तुम अनुभव करोगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए तुम्हें गिर न पड़ेगा ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारी संगति कर लेंगे कि आज ये हमारा स्वरूप हो गया है जीव स्वरूप हो गया है बड़े में बड़ी उनकी प्रसन्नता हो जाएगी बड़े में बड़ी उनकी पूजा हो जाएगी सजाती विचार वाले को सब प्यार करते है सजातीय विचार वाले में सम्मति होती प्यार हो जाता है कुटुम्ब में यदि विचासी विचार है तो दुश्मनाट हो जाती है और दूरी वाले व्यक्तियों में भी यदि सजाती विचार है तो प्रेम हो जाता है उसकी संपत्ति आपकी हो जाती है ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश के पद फिर आपके पद हैं सच पूछो ब्रह्मा विष्णु महेश और आप देखने भर को आप हैं और वे हैं वरना फिर अब मुझे चुप होने के सिवा कुछ नहीं आता हो, हो, हो, हो, हो.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 तुम अपनी कुहाड़ी इस पेड़ पर मारो ये विधि वाक्य है इस लक्कड़ पर मारो उस पटिया पर मारो ऐसे करते करते तुम्हें इस इस का जो थम्बा है वहां पर बोलते हैं कि तुम्हारी कुहाड़ी है मारो क्यूँ की तुम्हारी कुहाड़ी की जो धार है न बुट्टी हो जाए तुम्हारी कुहाड़ी कुहाड़ी ने बचे खो जाए अपनी असलियत लोहे में ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि अपनी असलत ब्रह्म में खो जाए इसलिए बोलते हैं ब्रह्म का चिंतन करो ब्रह्म का कोई चिंतन होता है ये बुद्धि को अपनी असलत में लाने के लिए ब्रह्म से ही तो बुद्धि फुरती है ब्रह्म से ही तो मन फुरता है जगत का चिंतन करके उसको धार हो गए विषयों की अब ब्रह्म का चिंतन करो विषयों की धार मुठी करो अपनी असलियत में जगाओ जो आज तक अपने जीवन को काट रही थी ओम ओम कुहाड़ी लकड़े को काटती लेकिन सत्ता लकड़े ही लेती कुहाड़ी लकड़े को काटती है सत्ता लकड़े की ही लेती है ऐसे ही तुम अपने जीवन को काटते हो जीवन की सत्ता लेकर ही ओम ओम ओम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 सेक्स भी सतत नहीं कर सकते हो दारू भी सतत नहीं पी सकते हो रुपये भी सतत साथ में नहीं रख सकते जब शरीर सतत साथ में नहीं रह सकता, शरीर साथ में नहीं रह सकते हो सतत, सतो भैया और क्या रख सकते हो कि? मैं मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं, मैं मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं, तो तुम तो हो <laughs> मरने की तो तुम्हारी कल्पना है शरीर में मैं बांधे हुए तुम हो शरीर तुम बदलते है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 भंग के तिलक में चला गया भंगेड़ियों के गंजेड़ियों के संग में फिर भिक्षा कहाँ मिलती है रुपए ज्यादा कहा मिलते है ऐसी चर्चाओ चर्चाओं सुनते समाते इसकी भी रुचि चलो सम्राट बहुत दाता है दान देता है सम्राट एकादशी पूनम अमावस्या सावन का महीना पुरुषोत्तम तो महीना मैं विशेष दानी करता हूँ जब कभी मौज आ जाता है तो एक दो अशरफिया भी दे देता है पांच दस अशरिया भी दे देता है वो अजीत सिंह नशे के मद में खो सुबह सुबह उठा जाकर द्वारपालों के वहां गिड़गिड़ाया कि मुझे जाने दो मुझे सम्राट के पास जाना है देखते कि है तो राजकुमार है तो सम्राट कितनी हालत बुरी है बोलते तू तो, तो यार सम्राट जैसा लगता है कहा कि लगता तो सम्राट जैसा हूँ लेकिन बड़ा गरीब हूँ बड़ा अधिनहीन हूँ दया करो जाने दो फिर दूसरे सिपाही मिले आगे दूसरे सिपाही ने कहा यार तो, -तो सम्राट जैसा लग रहा है राजकुमार जैसा लग रहा है ऐसा मत कहो राजकुमार या सम्राट का तो तेरे को मेरे को जेल में डाल देंगे मुझे जाने दो मैं दया का पास रहा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 इस राज को जो समझते हैं वे तहा चुप हो जाते हैं क्योंकि वाणी का विषय नहीं है कोई कोई महापुरुष नितांत साहस करते हैं और जिन्होंने ज्यादा साहस किया वे शूली पे चाहे गए क्रॉस पे चढ़ाए गए जहर के प्याले उन्हें दिए गए क्योंकि ना न समझ अरबों में है खरबों में है और इस राज को समझने वाला कभी कभी कोई कोई कहीं कहीं -कही -कही पर है बहुमति तो मूर्खों की ही होती है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 बाल की खाल उतारने की अकल वाले तो कई हैं, ग्राहक को निपटने की ग्राहक से निपटाने की अकल सिखाने वाले तो कई बाप हैं। कोर्ट और कचेरियों में मुकदमा लड़ने की तरकीब जानने वाले तो कई वकील हैं, लेकिन मौत से पार होने की तरकीब को जानने वाला वकील मिल जाए असली ग्राहक से निपटने की कोई तरकीब सिखाने वाला असली सत पिता मिल जाये सतगुरु मिल जाए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 धन्य हैं उन बुद्ध पुरुषों को जो ज्ञान के एक झटके से अज्ञान तोड़ देते हैं और सदा सदा के लिए तुम्हें सम्राट बना देते हैं सदा सदा के लिए तुम्हें मुक्त बना देते हैं फिर तैतीस करोड़ देवता मिलकर भी तुम्हें सताना चाहे तुम्हें दुखी करना चाहे तो वे नहीं कर सकते वो चाहते ही नहीं वे तो तुम्हारी कृपा चाहते है बाद में तुम यदि बोध को उपलब्ध हो जाते हो तुम यदि अपने आप में ठीक से जग जाते हो तो वो देवता लोग तुम्हारा दर्शन करके अपना भाग्य बनाया करते हैं तुम्हारी कृपा लेकर अपना वैभव सजाया करते हैं जानाति उपनिषद कह रही है तुम्हारी बात ब्रह्मेव जाना जानाति देवान बलिम भी विहति बलिम विहति। जो ब्रह्म को जानता है देवता लोग उसे नमस्कार करते बलि देते मैं आनंद स्वरूप ये मुझे पता न था मैं आनंद स्वरूप नहीं हूँ ऐसी जो मेरी मति थी वो मेरी दुर्मति थी अब कहा चली गई कोई पता नहीं नास्ति ब्रह्म सदानंदम दुर्मति स्थित को ग न मैं यदा हम तो बपू स्थित मैं आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ही नहीं हूँ ऐसी जो मेरी मति थी वो मेरी दुर्मति ही थी अब जब मैं ब्रह्म स्वरूप हो गया तो वो मेरी दुर्मति कहा चली गई पता ही नहीं जिसको मति लगती है वो जगत है और जो मति को लगता है वो पर है यही मैं कहना चाहता था और ज्यादा कुछ नहीं कहता फिर भी कुछ रह जाता है मति न मतिले जो मति सौ में शुद्धा अपार जिसको बुद्धि नहीं देखती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 चलाने वाले जो डॉक्टर हैं वे भी बेचारे मर जाते तो तुम्हारी हमारी क्या बात एक एक निकला हुआ तीर वापस नहीं लौटता निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता निकली हुई बंदूक से गोली वापस नहीं आता ऐसे ही बीता हुआ स्वास्थ्य फिर वापस नहीं आता इसलिए जीवन का खूब कदर करो हाहा हो मैं समय मत कमाओ व्यर्थ की चर्चा में समय मत कमाओ पहले अपना काम निपटा लो अपने घर एक बार जाकर आ जाओ फिर जगत में तुम घूमोगे उठोगे बैठोगे तुम्हारे हर अदा संसारियों के लिए करुणा और कृपा हो जाएगी तुम्हें करनी न पड़ेगी हो जाएगी भैया तुम्हें लोगों का भला करना ना पड़ेगा अपना कल्याण करना ना पड़ेगा होने लगेगा जैसे सूर्य के उदय होने से सब काम होने लगते हैं सूर्य को कुछ मजदूरी करनी नहीं पड़ती है सूर्य को कुछ कृपा करने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता है करोड़ों करोड़ जीव उससे लाभविंद होने लगते है ऐसे ही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 तो सचे में सच्चा देखना है तो ब्रह्म को ही देखना है महान में महान परोपकारी है तो ब्रह्म ही है और वो ब्रह्म तुम हो सकते हो ब्रह्म और तुम दूर नहीं हो ब्रह्म और तुम एक ही हो यही मैं कहना चाहता हूँ और कोई आगे कुछ बचता नहीं है फिर भी कुछ रह जाता है ओम ओम ओम ओम ओम ओम कहते हैं मैं बुद्ध होकर आया लेकिन लोग मुझे न समझ पाए मैं कबीर होकर आया लेकिन लोग मुझे न हजम कर पाये मैं नानक होकर आया लेकिन लोग मुझे न सोच समझ पाए मैं जीसस बनकर आया मूर्खों ने मुझे शूली पे चढ़ा दिया क्रॉस पर मैं मंसूर बनकर आया मुझे शूली पे चढ़ा दिया मुझे न समझ पाये मैं कृष्ण बनकर आया लेकिन मुझे विनोद में ही लोगो ने बस न सुना मुझे न समझ पाए मैं राम बनकर आया था लेकिन मुझे आप समझ न पाए अभी राम तीर्ष बनकर आया हूँ और मेरा उद्देश्य यही है कि तुम भी वही हो क्या शुभ समाचार है क्या असलियत है आशाराम भी यही बात तुमको कहता है कि अनेक अनेक रूप तुम्हारे हमारे हैं और अभी भी आशाराम होकर आए हैं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 हलेसा धक्का इधर उधर हवा का सहारा झोंका लेकर जैसे किश्ती वाला किनारे आने को करता है किनारे आता है उतरने वाले उतर जाते हैं, बैठे रहते हैं फिर हवा का झोंका इधर उधर, उधर का लगता है फिर किनारे टकराती है किश्ती फिर किनारे किस्त है किश्ती कन टकराती फिर हम मझधार में ले जाते फिर किनारे ले आते है संसार के मझधार में अनुभव करा के फिर किनारे ले आते है शायद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 मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों ने प्रयास किया नाम पूछा कहाँ का है बेस नंबर कुछ बता नहीं पाया आकर उन्होंने कहा कि अपने देश में इसको घुमाया जाए अपने देश का फौजी है देश के हर स्टेशन पर इसको घुमाया जाए स्टेशन का बोर्ड दिखाया जाए शायद ये स्टेशन का बोर्ड देखकर इसे अपनी पुरानी स्मृति वापस लौटाए